श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी अभेदानंद अठारह सौ ईस्वी के श्री रामकृष्ण जन्मोत्सव के पश्चात काली महाराज स्वामी शारदानंद तथा स्वामी प्रेमानंद के साथ पूरी धाम को गए और वहाँ एमार मठ में आश्रय लिया उस समय उन्होंने वहाँ पर कुछ दिन तक वैष्णव बाबा जियों की परित्यक्त एक गुफा में ध्यान किया छह महीने इस अंचल में बिताने के बाद भाद्र मास में ये लोग वराहनगर लौट आए सन्यास ग्रहण के पश्चात स्वामी अभेदानंद और अद्भुतानंद एक बार श्री रामचंद्र दत्त से मिलने गए वहाँ नवीन सन्यासियों के आदर्श तथा पुरातन भक्तों की भावधारा को लेकर बड़ा तर्क युद्ध आरंभ हो गया राम बाबू का कहना था कि ठाकुर को पकड़े रहने से ही सब हो गया शास्त्र अध्ययन आदि की कोई आवश्यकता नहीं है और इधर नवीनों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में स्वामी अभेदानंद का कहना था कि ठाकुर को पकड़े रहकर ध्यान भजन तो करना ही होगा परंतु इसके साथ ही, ही विभिन्न शास्त्रों तथा मत मतांतरों के साथ परिचित होना भी आवश्यक है इस विषय को लेकर बाद में अभेदानंद के भक्तों की काफ़ी कटुक्तियां सुननी पड़ी पर वे विचलित नहीं हुए इस प्रकार मठ स्थापना की प्रथमावस्था में उन लोगों को बहुत से प्रतिकूल भावों के संपर्क में आना पड़ा था अठारह सौ ईस्वी में स्वामी अभेदानंद तथा अन्य कुछ गुरुभ्रता माता जी के साथ आठपुर होते हुए कामारपुकुर और जयराम बाटी गए वहाँ अभेदानंद के मन में उत्तराखंड जाने की अभिलाषा उत्पन्न हुई और माताजी की अनुमति लेकर वे स्वामी निर्मलानंद के साथ तीर्थ दर्शन को चले दोनों खाली पैर ग्रैंड ट्रंक रोड से चल दिए अभेदानंद की प्रतिज्ञा थी धन का स्पर्श नहीं करेंगे खाना नहीं पकाएंगे जूता या कुर्ता नहीं पहनेंगे किसी के घर में नहीं सोएंगे और दोपहर को तीन या पांच घरों में भिक्षा मांगकर दिन में एक ही बार भोजन करेंगे इसी प्रकार चलते हुए वे गाजीपुर पहुँचे और वहाँ पौहारी बाबा के साथ वार्तालाप किया यहां उनकी हरिप्रसन्न चटर्जी बाद में स्वामी विज्ञानानंद से भी भेंट हुई तत्पश्चात वे अयोध्या हरिद्वार ऋषिकेश उत्तरकाशी तथा देवप्रयाग आदि तीर्थों का भ्रमण करते हुए बद्रिकाश्रम पहुँचे बद्रीनारायण के दर्शन करके वे केदारनाथ की ओर चले वहां पर्वत की एक गुफा में कुछ दिन एकाकी तपस्या करने के बाद अभेदानंद जी ने एक उदासी साधु के साथ गोमुख की यात्रा की गोमुख दर्शन के पश्चात वे पुनः उत्तरकाशी होते हुए यमलोत्री गए और वहाँ से देहरादून की राह से ऋषिकेश लौट आए ऋषिकेश में उन्होंने कुटिया में रहते हुए कठोर तपस्या आरंभ कर दी साथ ही वे धनराजगिरी से शास्त्र अध्ययन भी करने लगे उनकी प्रतिभा पर मुग्ध होकर धनराजगिरी ने बाद में स्वामी विवेकानंद से कहा था अभेदानंद अलौकिक प्रज्ञा दुर्भाग्यवश शीघ्र ही स्वामी अभेदानंद को ब्रांकाइटिस तथा बुखार हो गया और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया स्वामी शारदानंद तथा सान्याल महाशय उन दिनों वहीं थे उन्होंने उनकी सेवा का भार ग्रहण किया बाद में मार्च अट्ठारह सौ ईस्वी स्वामी विवेकानंद के निर्देशानुसार स्वामी निर्मलानंद उन्हें बैलगाड़ी से हरिद्वार ले गए तथा काशी के ट्रेन में बैठा दिया काशी पहुंचकर कर अभेदानंद जी को रक्ता तिसार हुआ वे डॉक्टर प्रिय बाबू के मकान में रहते हुए चिकित्सा कराने लगे स्वामी जी के निर्देश पर एक गुरुभाई उनकी सेवा करने के लिए गाजीपुर से वहां आ गए बाद में स्वामी शारदानंद ने उनकी सेवा का भार ग्रहण किया आरोग्य लाभ के बाद ताली महाराज सदानंद के साथ इलाहाबाद गए और वहाँ झूसी में तपस्या की इन दिनों वे सदानंद को वेदांत पढ़ाया करते थे तदुपरांत संभवतः जून में वे बराहनगर लौट आए मठ में वे प्रायः दिन रात अध्ययन करते रहते थे समय मिलने पर नरेंद्र के साथ तर्क में लग जाते थे किंतु इस तर्क में वे ठहर नहीं पाते थे तो भी एक दिन नरेंद्रनाथ ने कुछ असुविधा में पड़कर कहा आज यहीं तक रहने दो कल ठीक यहीं से प्रारंभ करेंगे दूसरे दिन नरेंद्रनाथ ने ऐसी अकाट्य युक्तियां प्रस्तुत की कि अभेदानंद ने हार मानते हुए कहा नरेंद्र को एक दिन भी युक्ति तर्क में हरा नहीं सका युक्ति तर्क के क्षेत्र में कुछ भी क्यों न हो पर नरेंद्रनाथ का हृदय अभेदानंद के प्रति सर्वदा ही प्रेमपूर्ण था उन अभाव के दिनों में साधुओं को काफी शारीरिक परिश्रम करना पड़ता था पर काली महाराज का अध्ययन प्रवण मन इन झंझटों में नहीं पढ़ना चाहता था इससे कोई उनके विरुद्ध आलोचना करते इस पर एक दिन स्वामी जी ने कहा था तुम लोगों का एक भाई यदि पठन पाठन ही लेकर रहे तो तुम लोगों को इतनी पीड़ा क्यों होती है लाओ देखूं तुम लोगों के कितने हंडे पड़े हैं मैं सब मान देता हूँ इसके बाद थोड़े ही दिनों में स्वामी जी अखंडानंद जी के साथ हिमालय भ्रमण को चले गए और कुछ दिनों में अभेदानंद भी तीर्थ भ्रमण को चल दिए स्वामी अद्भुतानंद उस समय वरहानगर मठ में थे उन्होंने तथा औरों ने भी उनको मठ में रह जाने के लिए बहुत आग्रह किया पर उन्होंने अपना संकल्प नहीं छोड़ा काशी प्रयाग दिल्ली आगरा चित्रकूट सरयू जयपुर खेतड़ी आबू एवं गिरनार आदि तीर्थों तथा दर्शनीय स्थान स्थानों को देख कर, स्वामी अभेदानंद जूनागढ़ की ओर रवाना हुए रास्ते में पोरबंदर में उन्हें शंकर पांडुरंग महोदय से पता चला कि स्वामी जी उसी अंचल में हैं अतः उनसे मिलने की आकांक्षा से वे तुरंत जूनागढ़ पहुँचे और सौभाग्यवश मनसुखराम सूर्यराम त्रिपाठी के मकान पर उनकी स्वामी जी से भेंट हुई जूनागढ़ में कुछ दिन एक साथ बिताने के बाद अभेदानंद जी द्वारका को चले और स्वामी जी बंबई की ओर अग्रसर हुए द्वारका और प्रभास का दर्शन करने के बाद अभेदानंद जी जहाज द्वारा बंबई गए और वहां से महाबलेश्वर पहुंचकर कर नरोत्तम मुरारजी गोकुलदास के घर पुनः स्वामी जी से मिले इसके पश्चात वे पूना बड़ौदा नासिक तथा दंडकारण्य होते हुए एवं ताप्ती गोदावरी कावेरी आदि पुण्य तोया नदियों में स्नान करते हुए रामेश्वर पहुँचे वहाँ से तंजौर त्रिचनापल्ली मदुरा कांची, कुंभकोणम आदि तीर्थों का दर्शन करके मद्रास से जहाज द्वारा कलकत्ता लौटे मठ इस समय आलम बाज़ार में आ चुका था गुजरात में भ्रमण करते समय स्वामी जी ने यद्यपि उन्हें सावधान कर दिया था कि जूते का उपयोग आवश्यक है तथापि इस अंचल में वे नंगे पैर ही चला करते थे भोजन तथा जल के बारे में भी विरागी साधुओं के समान ही उदासीन थे इसके फलस्वरूप उनके पैर में गिनी वर्म हो गया आलम बाजार मठ पहुँचने पर उनके दोनों पैर सूज गए और रोग ने भयानक रूप धारण कर लिया इस रोग के कारण वे चार महीने तक बिस्तर पर पड़े रहे और साथ बार उनके पैरों पर सल क्रिया करनी पड़ी उस समय स्वामी शारदानंद आदि गुरमाताओं ने उनकी खूब सेवा की थी रोग दूर होने पर इस बार मठ मठ मठ जीवन उनके लिए बड़ा आनंद हो उठा। उस समय भ्रमण के अनेक व्यक्ति मठ में ही निवास कर रहे थे तथा मठ की आर्थिक स्थिति भी कुछ सुधर गई थी तब नई दरी पर बैठकर रीडिंग लंप की सहायता से अध्ययन करना उतना कठिन नहीं था स्वामी अभेदानंद ने इसी इस सुधरी हुई अवस्था का पूरा पूरा सदुपयोग किया